बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हलो आप में से जो रामजस के हैं और आप में से जो रामजस के साथ खड़े हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया इंग्लिश डिपार्टमेंट प्रोफेसर मुकुल हम सब आपके किस्से सुनते हुए यूनिवर्सिटी से चले गए लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला पर पढ़ाया हाँ आपसे कुछ पढ़ ही लिया मैंने पत्थरों को आने दीजिए जिन रास्तों से वो आ सकते हैं उनका भी शुक्रिया पत्थरों के आने की संभावना बनी रहती है तो एक उम्मीद रहती है कि उनके साथ आवाज भी आएगी और आवाज डेमोक्रेसी में या किसी संस्थान में जब बाहर से आवाज आनी बंद हो जाए तो भीतर से आवाज उठनी बंद हो जाए तब हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम किसके लिए जिंदा हैं तो इसलिए जो हमला हुआ आप लोगों पर और जिसका जिस तरह से आपने जवाब दिया वो एक दिन इतिहास उसे याद रखेगा इस यूनिवर्सिटी में जब भी इस तरह की मिसालें दी जाएंगी आपका नंबर पहला है। स्क्रीन पे जो आप तस्वीरें देख रही हैं आपने से ये पटना के सचिवालय के पास की एक तस्वीर है मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं क्योंकि मुझे बोलने की आजादी है तो मैं आपको कहीं ले चलता हूं <laughs> ये तस्वीर कल मंगाई है ये खैनी बना रहे हैं और देख रहे हैं वहां जहां पर दो प्रेमी बैठे हैं ये आदमी नहीं है ये ऑनलुकर्स नहीं है ये स्टेट है जब भी आप किसी की जिंदगी में बगैर उसकी इजाजत के झांकते हैं आपका चरित्र आपका व्यवहार एक स्टेट के रूप में हो जाता है आप खुद को उसके अपरेटस में बदल लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि किस तरह से हमारे भीतर लोकतांत्रिक चरित्र आचार व्यवहार डेमोक्रेटिक टेंडेंसी खत्म होती जा रही हैं और हम जाने अनजाने में अपने आप को स्टेट का एपरेटस बनाते चले जाते हैं हम तस्वीरें बदलना चाहते हैं पटना की ताकि आप और भी देखें अकेले तो नहीं है तेजी से बदल दीजिए आप ये देखिए ये सारे लोग इससे पटना सचिवालय के पास है इधर से गुजरते हैं मतलब गनीमत है कि इधर से जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार नहीं थी वरना यहीं पर दस बारह लोग मरते थोड़ा और बदल दीजिएगा हाँ और देखिए और बदल लिया हाँ बदलते चले जाइए अब ये रुकी मुंबई आ गए अब ये जो पटना शहर में स्टेट ठेल रहा है प्रेमियों को वो ठेलते ठेलते मुंबई में कहा ले गया समंदर के खि ठीक जब सोसाइटी में स्टेट का कैरेक्टर बन जाए और स्टेट में सोसाइटी की इन चीजों का कैरेक्टर बन जाए तो प्यार करने के लिए जगह नहीं बचती आपके आगे ले चलिएगा ये अच्छा है कि सामने से आकर बेच रहा है ये पीछे से खोलकर नहीं देख रहा है तो जो चलना है सामने से करो, जो बेचना है सामने से बेचो वोट के लिए पानी में पानी में उतरने का वाला जहाज मत उठता अब ये एंड है लैंड सेंड है यहां हिंदुस्तान खत्म हो जाता है मुंबई भी एक तरह से अब आप वहां पर पहुंच गए हैं अगर आपने यहां से मुड़कर अपने अपने शहरों में प्रेम करने की जगह हासिल नहीं की तो आप डूबने के अलावा कोई और जगह नहीं इसलिए इनका जाना वहां पर सिर्फ प्रकृति के साथ मौज करना नहीं है एकांत को खोजना नहीं है उस अंतिम बिंदु पर पहुंच जाना है जहां से उम्मीद जो है अब वो रास्ता आप देख सकते हैं अगर आप कर पार कर सकते हैं तो दोनों हाथ मिलाकर जा सकते हैं नीचे पानी में वरना लौट कर आइए उसी शहर में जिस देश में प्यार करना लव जहाद हो जाए फसाद हो जाए उस देश में जरूरी है कि बात इतिहाद की इतिहाद मतलब यूनिटी मिलाना एक दूसरे से मिल जाना आप कह सकते हैं धार्मिक जुबान में ओंकार होना कहते हैं ना एक होना ही ओमकार है एक होना ही एकाकार है इसलिए हर मजहब की जो ऑफिशियल बुनियाद है आप देखेंगे मोहब्बत है और अनऑफिशियल पार्टनर जो है उसका वो नफरत है तो आप इन चीजों को समझिए कि आपका शहर कोई भी शहर और इसे राजनीति के दायरे में देखिए मैं एंटी रोमियों वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जीवन में एक ही बदुआ देता हूं ईश्वर उन्हें ऐसा प्यार हो जाए कुमार वाला खिलौना तोड़कर मेरा दिल वो गाते हुए का फाड़कर घूमते हुए नजर मैं हमेशा कहता हूं कि हर एंटी रोमियो वाला मचल जाए किसी माशु का तो उनका स्वागत है वो मुझसे डरते हैं कि किसके पास जाएंगे तो कहीं प्यार ना हो जाए तो हमारे देश में ऐसा हुआ हमने अपने पर्सनल चॉइस व्यक्तिगत चुनाव की जगहों में भी राजनीतिक गिरोहों को घुसने की इजाजत दी और इस हद तक इजाजत दी क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे घुसपैठियों को बर्दाश्त कर रहे थे जो हमें पीछे से घूर रहे थे और घूरते घूरते हमें समंदर के किनारे तक फेंक रहे थे पटना से अगर प्रेमियों की ट्रेन चले तो अंत में जाकर वहीं पहुंचेगी तो इसलिए हमारा शहर जो है प्रेम के लिए कोई अनुकूल नहीं बचा है और अगर कोई शहर प्रेम के लिए अनुकूल न हो वो शहर या समाज लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है आप जिस दिल्ली में रहते हैं या रहती हैं यहाँ प्रेम करने वालों का अगर आप उनकी मेमोरी टटोलेंगे तो ज्यादातर की मेमोरी में झाड़ियों का जिक्र आएगा तो अगर या तो आप समंदर में कूद जाए या फिर झाड़ियों में छिप जाए तो इसलिए हम सब झाड़ी ढूंढ लेते हैं वो झाड़ियां ना होती तो प्रेम भी नहीं होता आपके दिल्ली शहर लोधी गार्डन चले जाइए बुद्धा गार्डन चले जाइए स्वर्ण जयंती पार्क चले जाइए नहीं गए आप लोग यहां पे। इन जगहों में जाएंगे तभी आप लोकतंत्र को सही से समझ पाएंगे जो आपकी जिंदगी में जिसका तत्व सामाजिक दायरे से और सरकार के दायरे से खत्म किया जा रहा है और आपको एक व्यक्ति की भक्ति में बदला जा रहा है इसी के खिलाफ लड़ने की जो प्रक्रिया है प्रेम करने की प्रक्रिया है आप जब तक प्यार में नहीं जाएंगे आप एंटी रोमियो की पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे और इसकी भक्ति को नहीं समझेंगे वो आपको संस्कृति के नाम पर धर्म के नाम पर दो अलग अलग लोगों के व्यक्तिगत चॉइस को करने नहीं देता है अगर आप व्यक्तिगत चॉइस के मामले में भी किसी को दखल देने की इजाजत देंगे तो अभी तो झाड़ियां हैं आपकी दिल्ली में बाद में वो भी नहीं बचेंगी कोई दलाएगा कहेगा इन झाड़ियों को ही कटवा दो यहां एक तो यह खूबसूरत नहीं यहां पे गमले रखवा दो फिर प्यार करने की कोई जगह नहीं बचेगी तो हम इस हालत में पहुंच आए हैं लगातार हमारे खाने पीने और बोलने की आजादी पर हमले होते आए हैं और हमने बर्दाश्त किया आप लोगों ने नहीं किया मगर बहुत सारा ये जो भय है मैं इस भय का एक विस्तार समाज में देखता हूं और अभी मुकुल ने बैंक की हालत की बताई जब मैं शुरू में महिला बैंकर से बात कर रहा था मुश्किल से दो या तीन महिला बैंकरों ने अपनी बात बताई वो भी आधी अधूरी बात बताई दो दिनों तक मैं इंतजार करता रहा कि आप अपने जानने वाले किसी से बात कर लें और मुझे चिट्ठी के फॉर्म में लिख दें कि वो किस अवस्था से गुजर रही हैं, डेटा या ऐसी कोई चीज उसमें ना लिखे जिससे वो तुरंत पहचान में आ जाए मुझे किसी का जवाब नहीं आया 40 प्रतिशत महिलाएं बैंक बैंकिंग सेक्टर में काम करती हैं। एक विचित्र प्रकार का वहां पर बदलाव आया है पहले वो मर्दों का पूरा इलाका होता था और वहां पर महिलाओं की भयानक भीड़ आई है बैंकों में पिछले 10-20 साल के दौरान हुआ होगा कि लड़कियों को पढ़ाई करने और कंपटीशन में अपनी जिंदगी बनाने का मौका मिला होगा इसलिए एक भीड़ दम गेट तोड़कर महिलाओं के अंदर घुसी है और उससे उतना ही पेट्रियारी और बैंकिंग सिस्टम के अंदर का जो झूठ है जो अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री बीमा योजना के नाम पर थोपा जा रहा है जो झूठ उसके लिए उन औरतों को उन महिलाओं को फिर से गुलाम बनाया जाता है मैं ये बात किसी जोश में या अतिरेक में एक्सजरेशन में नहीं कह रहा हूं काश मेरे पास इससे भी कोई बदतर शब्द होता तो मैं उन महिला बैंकरों के लिए इस्तेमाल करता इतनी खराब हालत में तो जब शुरू में दो कहानियां बताई उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी महिला बैंकरों ने मुझसे अपनी वो कहानियां भी शेयर की जो शायद वो अपने घरों में नहीं शेयर कर पा रही थी ना अपने बैंक के सहयोगियों से शेयर कर पा रही थी और वो कहानियां ये है कि बहुत बड़ी संख्या में और ये हजारों की संख्या में है कि लड़कियां वहां काम करते हुए प्रमोशन नहीं ले रही प्रमोशन का मतलब है यात्रा की एक और सीढ़ी चलना यातना कैसे है तो पूरे बैंकिंग सिस्टम में उन्हें गुलाम बनाया गया है कि रात को 10 बजे तक आपको बैठ के रहना है उसमें जब तक आप किसी के नाम से फर्जी और फरेब धोखे से किसी को अटल पेंशन योजना का बीमा नहीं कराती हैं आप बैंक से नहीं जा सकती है इसको बोलते हैं लॉग डे लॉग आउट आप अपने कंप्यूटर से जब चाहें जब कर सकते हैं लेकिन बैंक जो पीओ है वो लॉग आउट नहीं कर सकती है या कर सकता है वो तभी हो सकता है जब उसके सेंट्रल कमांड से रात को 10 बजे वो सीएसओ एल बोलते हैं वो हटा लिया जाता है तब तक उन्हें अपने बैंकों में बैठना पड़ता है जब महिलाओं की भीड़ आई तो उनके तबादले इस तरह से किए गए जिससे वो अपनी जिंदगी से दूर हो गई जहां उन्हें अपनी जिंदगी सामाजिक सपोर्ट सिस्टम से काटा गया और नौकरी और एम्पावरमेंट के नाम पर उन्हें फिर से गुलाम बनाया गया वो भी इस धोखे में आई कि बैंकिंग का जो सेक्टर है वो शायद अच्छा सेक्टर है 10 से 5 या 6 का सेक्टर है या काम तो कोई से डरता नहीं होते तो वैसे भी सुबह से लेकर रात तक काम ही करती है वो काम कब नहीं करती ये आश्चर्य की बात है लेकिन अब वो सारा काम सुबह 6 बजे से लेकर रात बजे तक चलती ट्रेन में मिस कैरेजेस हो रहे हैं ऐसे सैकड़ों औरतों ने लिखा है कि उनके मिसकरेज हुए हैं और प्रेगनेंसी के दौरान जब भी तबियत में अब से उतार चढ़ाव होता है उन्हें बैंक से बाहर जाकर छुट्टी की इजाजत नहीं मिलती है ये आपके देश में ये गुलामी चल रही है वो बोल नहीं सकती इतना ही बदलाव आया है कि अब वो मुझसे शेयर कर रही है और मुझसे शेयर करने के बाद अपने घरों में लोगों को शेयर कर रही है तो हमने अपनी जिंदगी में डेमोक्रेटिक स्पेस को बोलने की प्रक्रिया को इतना घटा लिया है कि अब हम उसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं हमें इसके प्रति सचेत हो जाना चाहिए यह लोकतंत्र आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप चुप रहेंगे इसलिए नहीं दिया गया कि नौकरी की शर्तों के नाम पर उन शर्तों से आगे जाकर आप इन चीजों को बर्दाश्त करेंगी आप शादी नहीं करेंगी, आप अपने पति से 2000 किलोमीटर दूर रहेंगी रिजनल मैनेजर के सेक्सुअल हेरसमेंट को बर्दाश्त करेंगी और आपके खिलाफ आप कुछ होगा तो पॉइंट कम करके आपको अगले साल टर्मिनेट कर दिया जाएगा ये कहानियां इतनी रैंपेंट है कि मैं अगर आपको बताना चाहूं तो पूरी रात निकल जाए यहां से कल ही एक महिला ने मुझसे लिखा कि उसका सपना था वो चार बहने थी एक बहन डिसेबल्ड है एक बहन बहुत तेज नहीं है एक उससे थोड़ी तेज है और ये सबसे तेज तो ये बैंकिंग सेक्टर में आई नौकरी करने के लिए दूसरे ही साल इसका एक्सीडेंट हो गया लोन लिया अपना इलाज कराया और अस्पताल से व्हीलचेयर पे वो बैंक पहुंची दूसरे दिन उसे पीरियड्स हो रहे थे और बैंक के मैनेजर ने कहा कि आप लोन वसूली के लिए चले जाइए अकेले क्या आप इस स्थिति में व्हील चेयर को चलाते हुए अली गली में घूमते हुए लोन की वसूली के लिए जा सकती हैं? कोई जा सकता है हम भी नहीं जा सकते और गलती से ये मत सोचिएगा कि मैंने कोई एक्सेप्शन बताया है हजारों की संख्या में आई हुई चिट्ठियां यही सारी कहानी कह रही हैं। हजारों की संख्या में कभी कभी मेरा चीज चाहता है कि बैंकों के दरवाजों को तोड़कर अंदर घुस जाओ और उन महिलाओं को बाहर निकालो कि तुम क्या कर लोगे रीजनल मैनेजर होकर इनका हम भी देखना चाहते हैं इस स्तर पर और उसे जाना पड़ा जबकि उसे डॉक्टर की हिदायत थी कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है वो गई और चूंकि उस दौरान उसने बहस कर ली थी लौट के आई तो दूसरे दिन उसका तबादला 1400 किलोमीटर दूर कर दिया गया था ये दिन रात औरतों पर मर्द ये जुल्म कर रहे हैं और औरतों को पता नहीं था कि उनके साथ ये जुल्म है जुल्म का पता होने का पहला प्रमाण यही है कहना हो जाना नहीं इसका समाधान क्या होगा लोग तुरंत पूछते हैं कि क्या होगा आप कहना तो शुरू कीजिए आपने इतना कुछ भुगता और आज तक कभी किसी को नहीं कहा ये चिंता की बात है तो। इसलिए अगर आपके पीठ के पीछे कोई खड़ा है तो पहले दिन से टोकना शुरू कीजिए आपकी नागरिकता की प्रैक्टिस वहीं से शुरू हो जाती है अगर आप रोजाना कहने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे और एक दिन इस हालत में पहुंचा दिए जाएंगे कि कोई आपके गले पे आधार का नंबर डाल रहा है और आप खुशी खुशी बनवा रहे हैं और आप खुशी खुशी हर जगह बिना सोचे समझे वो नंबर दिए जा रहे हैं ये जो नंबर में आप रिड्यूस किए जा रहे हैं ये बात आप समझिए डेमोक्रेसी में सिटीजन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है नंबर जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जब आपकी पहचान नाम मोहल्ले आपके पिता और माता से खत्म होते हुए एक नंबर में रिड्यूस हो जाए इसका मतलब आप उसके लिए अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं रहे इसी की पॉलिटिक्स आजकल दुनिया में बिग डेटा की पॉलिटिक्स कही जाती है जिसका आप एक एक करके धीरे धीरे जाने अनजाने में यूनिट बन रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि इसी दौर में अब तक हम डेमोक्रेसी के सवाल को नहीं सोच रहे थे फिर से हमें सोचने की जरूरत है फिर से हमें पत्थरों के चलने के बाद भी बैड लेकर मैदान में उतरने की जरूरत है ताकि हम खेलते हुए महसूस कर पाए कि हां में बोलने की क्षमता बची हुई है ये जो आप देख रहे हैं आपके आपकी जो राजनीति में हुआ जिस तरह से चलती ट्रेन में किसी को मारा गया जिस तरह से किसी गौमांस के नाम पे मार कर और आरोपियों को तिरंगे में लिपटाया गया वो एक दौर था जुनून था आप बर्दाश्त करते चले गए आपको लगा कि ये शायद राष्ट्रवाद के दायरे में होने वाली कोई अच्छी घटनाएं हैं लेकिन आप भूल गए कि जैसे ही आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं आप एक यूनिट नंबर में बदल जाते हैं आपकी ऑर्गेनिक कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है भीड़ जैसा करती है भीड़ जैसा चाहती है आप वैसा ही करते हैं इसीलिए प्लीज आप भीड़ में भी हो तो अपनी ऑर्गेनिक कैपेसिटी को आइडेंटिटी को कंपोनेंट को बचा के रखिए मजाक का खेल नहीं है लोकतंत्र में लोकतांत्रिक होना अक्सर हम सोचते हैं कि जाकर वोट दे देना ही 80 प्रतिशत पे मतदान देना ही नागरिक होना है या लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है इस सबसे बड़ा भ्रम है जो टीवी के दौरान फैलाया गया जो लोग वोट देकर उंगलियां दिखाते रहे वो ये नहीं बताए कि उंगलियों पर निशान दिखाने से पहले ये किन किन रास्तों से चलकर आए कोई शराब लेकर आया है कोई पैसा लेकर आया है कोई जाति लेकर आया है या कोई धर्म लेकर आया है इसलिए जगना शुरू कीजिए हम सब इस खतरे की स्थिति में है और ये खतरा दो से नहीं आया है वो भी टल जाएगा आया अगर हम ठीक से अगर आप ठीक से इसके प्रति सचेत नहीं हुए तो जो दूसरा आएगा वो भी खतरा ही होगा इसलिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को लेकर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी होते रहें बहुत हताश होते रहें मैं भी अपनी नौकरी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं लेकिन आप लोकतंत्र में अपनी भूमिका को लेकर नहीं छोड़ सकते अच्छा लगा आपके कॉलेज में जिस तरह से जीवन तरीके से यहाँ सजाया गया है जिंदाबाद कॉलेज तो है ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, देखा। भी जाते यकीन कीजिए कहीं तो भी बातों में शेर शायरी में कविताओं में यकीन कीजिए और आपका यकीन होना चाहिए ऐसी कोई हुकूमत या विचारधारा जो आपको उसका समान में बदल दे सबसे पहला काम उसको पलट फेंक देने का कीजिए और ये मैं आपके लिए कह रहा हूं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक दिन आप उसी समंदर में डूबेंगे अपनी माशूका के साथ कोई रास्ता नहीं बचेगा आगे की कहानियां बताते हैं। पर आप हैं कमाल के लोग मुझे मालूम मैं इतना निराशावादी नहीं हूं लेकिन अपना हकीकत बयान करना जो मैं अपने समय को देख रहा हूं उसे मैं कैसे आंखें मोड़ू किस तरह से मीडिया के जरिए एक खास तरह का परसेप्शन लोगों में फीड किया जा रहा है। और पूरे आपको एक रोबो रिपब्लिक में बनाया जा रहा है कि एक खास तरह की जनता है जो टीवी और मीडिया के संपर्क में है वो एक खास तरह के एक इंफॉर्मेशन आइडियोलॉजी को रिसीव करती है और उसी तरह बनती चली जाती है उसके लिए अब होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है कि वो जो सामने दिख रहा है वो हमेशा वहां पर रहे तो इस तरह से ये जो तो झूठ फेक न्यूज ये सारी चीजें जो आई है वो आज अचानक नहीं आ गई हैं वो आ रही थी हम सब उसका हिस्सा बने हुए थे थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर रहे थे अलग अलग राजनीतिक प्रक्रियाओं के तहत अब वो एक बड़ी प्रक्रिया के तहत आपको आपकी हैसियत को खटाते हुए चली आ रही है बात यह है कि क्या हम इस व्यक्तिगत स्पेस को हासिल कर सकते हैं शायद कर सकते हैं मुझे लगता है कि कर सकते हैं मैं इसका उदाहरण मॉर्निंग शो से देना चाहता हूं आपको विचित्र लगेगा मॉर्निंग शो जब सिंगल थिएटर में इसका क्या एग्जाम्पल था से पॉइंट पॉन्ड फिल्म में चलती थी लोग जाते थे वहां पर सुबह सुबह का वक्त होता था और खास तरह के लोग वहां पर जाते थे और इस ऐसे सिंगल थिएटर भी अलग अलग इलाकों में आप उन्हें पहचान सकते थे कि बने हुए हैं और अच्छे शहरी इलाकों में भी ये सिंगल थियेटर बने रहते थे आज भी चलती हैं जबकि आपकी सरकार कहती है कि कॉन्डोम का एड बजे के बाद दिखाइए मॉर्निंग शो में आप वो चला रहे हैं सही बात है और मैं जब पहुंचा बंगाल की एक घटना बताता हूँ तो पूरा वो तृणमूल का उभार आ रहा था लेफ्ट का लग रहा था कि जाएंगे कि बच जाएंगे पूरा चल रहा था तो पूलिया के गांव में छोटे से कस्बे में एक सिनेमा हॉल दिखा सिनेमा हॉल देखा तो मैं अंदर चला गया कैमरामैन को रेडी किया कि इसको शूट करते हैं सुबह सुबह आठ बजे लोग कैसे फिल्म देख सकते हैं तो अंदर गया तो रशियन फिल्म चल रही थी तो मुझे लगा कि रूसी क्रांति की कोई फिल्म चल रही है कैमरा तो वर्क किया तो देखा कि वो ब्लू फिल्म थी रशियन ब्लू फिल्म आठ बजे सुबह लोग देख रहे थे भागा भागा वहां से आया कि भाई खुद तो ही घबरा गया सची बात मतलब ये मॉर्निंग शो की छवि है कि वहां से उस वक्त के थिएटर से गुजरने पे भी आप बदनाम हो जाते थे अब आप देखिए जोड़े वहां भी जाते हैं सुबह सुबह उन्होंने रिक्लेम किया है मॉर्निंग शो जो मॉल बनाया गया वहां खत्म किया गया कि उसमें बैठने की कोई जगह नहीं होती किसी भी मॉल में जाने को टिकने की कोई जगह नहीं होती लोग आ रहे हैं उसका पूरा उसकी अवधारणा यही है कि आप चलते हुए आए और चले जाए रुके नहीं हमारे यहां भीड़ आए भीड़ बनकर चली जाए तो जोड़े पहले खम्भों को उन्होंने चुना खम्भों के पीछे खड़े खड़े वो थक गए थकने के बाद वो थियेटर में गए तो पूरे मॉर्निंग शो को उन्होंने अपने लिए रिक्लेम किया तो वो शहर में एक तरह से एक नई जगह की तलाश थी जो झाड़ी और समंदर से अलग थी और पार्क से अलग थी तो मुझे लगता है कि अगर आप रिक्लेम करने का प्रयास करें तो हम कुछ इसमें बदलाव ला सकते हैं इस डेमोक्रेसी के इस स्पेस में जिस तरह से टेलीविजन ने आपको खटाने का और जो सोशल मीडिया है जिसमें तो लगता है कि बहुत वाइब्रेंट है लेकिन अगर आप देखें तो बड़ी चीजें ही बड़ी शक्तियां ही उन पर कब्जा कर रही हैं तो कुछ बदला और आज के देश में हमारे देश में इसी निराशा के दौर में अगर आप मुझसे पूछें कि डेमोक्रेसी में पर्सनल चॉइस और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है आप हाँ बता सकते हैं कोई? हादिया हमारी आपकी जिंदगी में किसी ने भी अपने पर्सनल चॉइस को लेकर वो भी वो भी इस टफ टाइम में इतनी डिग्निटी के साथ इसकी लड़ाई नहीं लड़ी आप इसके अलावा कोई दूसरी मिसाल नहीं दे सकते जो उस 24 साल की लड़की ने अपने पर्सनल चॉइस और डेमोक्रेटिक स्पेस की लड़ाई लड़ी इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है वो मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है आज की तारीख में उसके नाम पर भले ही ताजमहल ना हो लेकिन उन्होंने आप सब की जिंदगी के लिए एक ताजमहल बनाया है दोनों ने इसको याद रखिए उसे क्या किया गया एन से उसकी जांच कराई गई सोचिए एनआईए के अगर उन्होंने खत लिखे होंगे तो एनआईए वाले वो भी पढ़ते हैं उसके प्यार के क्षणों की, उदासियों की खुशियों की जो किस्से होंगे वो एनआईए के दरोगा इन्वेस्टिगेटर पढ़ता होगा लेकर क्योंकि हमने उसे तब नहीं रोका जो ग्रिल के बाहर बिहार सचिवालय के बाहर इको पार्क में लोग बाहर खड़े होकर झाक रहे थे क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में वो इकोसिस्टम सिस्टम बना दिया था पर हादिया ने वो लड़ाई लड़ी और हादिया फुल डिग्निटी वो जवाब जीत कर आती है जबकि उसके खिलाफ टीवी पर कितने प्रवक्ताओं ने जहरीली जहरीली बातें लिखी थी कि वो आतंकवादी बनने जा रही है उसने धर्म बदल लिया है उसने अधर्म करना कर रही है और वो नाकी ना कटने ना वाले कल ही जबकि इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई मध्य प्रदेश से कि लड़की को समझा दिया गया वो हिंदू थी अब वो मुस्लिम से शादी नहीं करेगी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के स्पेस में नहीं हो रहा है हर तरह की जातियों के स्पेस में हो रहा है लड़कियों को कंट्रोल किया जा रहा है और कहीं कहीं ये कंट्रोल हो रहा है जब बैंकिंग सेक्टर में अगर लाखों की संख्या में लड़कियों की यह हालत की जा सकती है घर से निकलने के बाद भी तो मुमकिन है ऐसी और भी जगहों पर ऐसे हालत की गई होगी लड़कों की भी वही हालत है पर लड़कियों की जरूरत से ज्यादा है अब मैं आपको गाजियाबाद का एक उदाहरण देता हूं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं गाजियाबाद में क्या हुआ था कश्मीरी पंडित की लड़की को प्यार हो गया एक मुस्लिम लड़के से उसके पिता ने और मुस्लिम के पिता ने खड़े होकर अपने घर के बाहर भीड़ आ गई लेकिन फिर भी उसके साथ उसका साथ दिया दोनों का शादी और लव जिहाद के मामले में ये भी विचित्र है हमारे देश में लव जिहाद के मामले में वो पहला उदाहरण है अजय शर्मा जो जिलाध्यक्ष थे गाजियाबाद के बीजेपी के वो अपने पद से हटा दिए गए कुछ समझ में नहीं आता है कि वही बीजेपी की सरकार के लोग एन आई ए लगा देते हैं हरिया के पीछे और अपने जिलाध्यक्ष को हटा देते हैं उसके पिता के पीछे वो वजह से कि दोनों के माता और पिता ने बहुत ही डिग्निटी के साथ उन एक लड़का और एक लड़की के पर्सनल चॉइस को रेस्पेक्ट किया और उन लोगों ने भी अपने प्रेम को एक्सप्रेस किया इसका नहीं करने का कोई रास्ता नहीं था तो ये हम जो इग्नोर करते चले जा रहे हैं उससे बोलना तो पड़ेगा आपको कौशल्या होना पड़ेगा कौशल्या की भी कहानी आप जानते ही होंगी तमिलनाडु में वो एक ओबीसी लड़की है दलित लड़के से उसका प्यार हुआ तो उसके माँ बाप ने उसी के सामने हाड़ी के हथियारों के साथ उस, उस लड़की की हत्या करा दी कौशल्या लड़ती रही गवाही देती रही मां बाप मां शायद छूट गई हैं, अपने परिवार और हत्या में शामिल लोगों को उसने जेल भिजवाया है तो बहुत कीमत चुकानी पड़ती है भावनात्मक कीमत चुकानी पड़ती है डेमोक्रेसी में जगह हासिल करने के लिए तो इसलिए आपके पास हादिया और कौशल्या से बेहतर कोई रास्ता नहीं है तो मेरा ये कहना है कि अगर आप पर्सनल चॉइस को लेकर इतना नॉन सीरियस रहेंगे तो आपकी जिंदगी नरक होने वाली है इतना कभी नहीं था इस देश में बहुत लोगों ने आराम से अलग अलग मजहबों में शादियां की हैं बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ते हुए भी अलग अलग जातियों में शादियां की हैं आप सोचिए अंकित सक्सेना के पिता की यही होप है हमारे कि उसकी हत्या हो जाने के बाद भी उस पिता ने नफरत फैलाने वाली बात नहीं और उस लड़की ने अपने परिवार के खिलाफ गवाही दी हत्या हो जाने के बाद भी एक इतने टफ सिचुएशन में कौशल्या और अंकित सक्सेना के पिता ने जो इम्तहान दिया है और जिस इम्तहान में वो डिस्टिंक्शन से भी ज्यादा नंबर लेकर पास हुए हैं इसकी भी कोई मिसाल नहीं है इसीलिए कमजोर बनने की कोई जरूरत नहीं है पत्थर वाले आएंगे जाएंगे नारे लगाएंगे चुनाव जीतते रहेंगे आप अपनी जगह पर अपनी जगह के लिए लड़ाई लड़ते रहिए क्योंकि आपके पास आपकी जगह का होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही आपके अस्तित्व को को डिसाइड करेगा वही आपके अस्तित्व को डिफाइन करेगा इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम डेमोक्रेसी में चुनाव में जीतने वाली पार्टी के गुलाम या उसे मौका मिल गया है तो हमारा सवाल करना बंद हो जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है तो आप इसको समझें अगर आप अपने लिए अपनी जिंदगी में प्रेम का स्पेस नहीं ढूंढ पाएंगे आप अपनी जिंदगी में डेमोक्रेसी का स्पेस नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि प्रेम ही आपको डेमोक्रेटिक होना सिखाता है थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए ही सही रिक्शा से पहले तो उतरते हो ना रिक्शा वाले को धक्का तो देते हैं ना इसलिए आपको डेमोक्रेटिक होना सिखाता है जब तक आप प्रेम करने के च्वाइस को इसमें भी एक पेश है जाति धर्म क्लास इन सब के आधार पर तय करेंगे आप अपने अंदर लोकतंत्र के संभावनाओं को कम करें और आपके भीतर इसकी संभावना जितनी कम होगी सिस्टम उतनी तेजी से आपके ऊपर फांसीवाद थोपेगा और आप उसके सिर्फ गुलाम बनकर रह जाएंगे आप तय नहीं कर पाएंगे कि उसकी थोपी हुई धारणा के खिलाफ आप टूटकर अलग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं आज जिस तरह से टेलीविजन के जरिए परसेप्शन को कब्जा किया गया है इसकी तैयारी आज की नहीं थी बहुत साल पहले से रिपोर्टर न्यूज रूम में हटाए जाते रहे धीरे धीरे एक से एक अनुभवी रिपोर्टरों को हटाया गया प्रक्रिया के तहत पूरी इंडस्ट्री से हम लोग बचे रहे शायद किसी बहुत अच्छे कैटेगरी के, के होने के कारण बचे रहे लेकिन हमारी ही तरह बहुत सारे अच्छे टेलीविजन के रिपोर्टर हटा दिए गए तब हमें लगता था कि ये कॉस्ट कटिंग है ये शायद कॉस्ट कटिंग होने की वजह से है पर टेलीविजन का विज्ञापन मिलना तो कम नहीं हुआ उनकी कमाई तो कम नहीं हुई रोज इस तरह के आंकड़े आते हैं कि टेलीविजन के विज्ञापन जो है मीडिया के उसका साइज काफी बड़ा हो गया है तो फिर कॉस्ट कटिंग की बात सही नहीं थी लेकिन जब मुझे प्राइम टाइम करने का मौका मिला कुछ समय के बाद मुझे मैंने एक लेख लिखा कि जनमत की मौत लिखने के बाद मैं यही सोचता रहा कि हम तो कोई प्रोफेसर है नहीं तो हम ये क्यों लिख रहे हैं कि टीवी के जरिए जनमत की मौत जोकि दूसरी तरफ मैं बड़ी संख्या में लोगों को अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी और साधारण लोगों को भी उन बहसों में इंगेज देखता था तो लगता था कि शायद ठीक हैं ये लोग मुझे कोई ये काम पसंद नहीं तो मैं कह रहा हूं कि ये जनमत की मौत का समान है लेकिन धीरे धीरे मुझे बात समझ में आया कि इशू की और इन्फॉर्मेशन की डाइवर्सिटी खत्म होती चली गई और इशू और इन्फॉर्मेशन की डाइवर्सिटी जब खत्म हुई तो उसकी जगह पे आया परसेप्शन ज्यादातर मुद्दे परसेप्शन को लेकर है हमारा विकल्प क्या है आप ही समस्या हो तो समस्या का विकल्प क्या होता है पहले हटो मैं क्या करूंगा अगर हमारा विकल्प क्या है घर में डाकू आया है उसका क्या विकल्प होगा हम जाके देखेंगे पड़ोसी के लड़का पुलिस में भर्ती हुआ है कि नहीं हुआ है और नहीं भर्ती होगा तो क्या करेंगे तो वो परसेप्शन आया और कई तरह के परसेप्शन डिजाइन किए गए न्यूज रूप में अब सिर्फ हमारे जैसे स्टार एंकर पांच-छह एंकर हैं जो अब तीन तीन घंटा एंकरिंग करते हैं ब्रेकिंग न्यूज सैटरडे को सुबह आते हैं जाते भी नहीं है वो हुं? तो एक तरह से वो गलत वर्क कल्चर के प्रतिनिधि भी बन रहे हैं जो सोसाइटी में आपको ये नॉर्मल करा रहे हैं कि सुबह छह बजे से लेकर बारह बजे रात तक काम करना या एंकरिंग करना बहादुरी है अगर आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो चौबीस घंटा काम करते हैं यह चिंता की बात है ये चिंता की बात वो काम कब करते हैं मैं तो यही समझ मैं तो काम कब करते हैं दो दो घंटा भाषण भाषण के लिए दो दो घंटे की यात्रा फिर काम कब करते हैं तो अगर वो कहें तो ये उदाहरण नहीं बनना चाहिए था ये एक एक्सप्लाइटेशन का उदाहरण है डिह्यूमनाइज जिसे कहते हैं उसका उदाहरण है कि आदमी को जो काम करने वाला अगर प्रधानमंत्री ये मैसेज देगा कि मैं 24 घंटा काम करता हूं छुट्टी नहीं लेता आप छुट्टी लीजिए सर प्लीज आप कोई भी विदेशी डिग्नेटरी आता दिन दिन भर उसके साथ घूमते रहते हैं हर जगह आप दिखते हैं अलग अलग कपड़ों इतना टाइम है आपके पास फिर भी आप काम करते हैं फिर भी आप काम करते हैं क्या काम करते हैं? कोई विदेश से आया भी है तो सोचता हो कि भाई अब हमको छोड़ो भी थोड़ा अकेले में तो गलत प्रोग्राम। अगर मैं आपके घर मेहमान बन के और दिन भर मेरे साथ चिपके गया तो मैं भी चढ़ जाऊंगे तो थोड़ा स्पेस दो थोड़ा मैं आपके गांव आया हूं, थोड़ा हूँ बाहर में अकेले भी घूम दो कुछ अकेले भी घूमने रहे हर दूसरे दिन डिग्निट्री आता है और उसके साथ पूरे दिन भर आप रहते कभी नाव में कभी जहाज में कभी ट्रेन में छोड़ नहीं रहे उसको ताकि आप हमेशा फोटो में रहें चौबीस घंटा काम करना ये गलत परंपरा है और जो 24 घंटा काम करता है इसका मतलब उसको काम करने नहीं आता है सिंपल बात आप अपना काम खत्म नहीं कर पाते आप सोचते परसेप्शन बना लो तो टीवी पे दो तो एंकर बैठा हुआ है कि वो सोते नहीं है ऐसा आदमी आपने देखा जो सोता नहीं है कहां देखा है आपने ये कैसे संभव है कि जो सोता नहीं है कहा देखा तो मैं किसी की आलोचना मैं परसेप्शन की आलोचना कर रहा हूं व्यक्तिगत आलोचना तो करी दी उनको मतलब कोई ऐसा वाला नहीं लगा था वो हार्वर्ड में बोल रहा था तो हमारे साथ मधु त्रेन जी उन्होंने कहा कि बैंक होम लोग ऐसा सोचेंगे तुम तो मुझे चांद पे ले चलो फिर बुलवाने के लिए अब भाई मैं यहां आया हूं तो मैं मुझे जो सही या गलत लगता मैं अपनी बात तो रखूंगा ना बैंक होम लोग क्या समझेंगे गाँव में लाठी लेके आ जाएंगे मारने के लिए इसलिए मैं ना बोलूंगा तो फिर मुझे बुलाना नहीं था फिर मुझे जब मुझे चुप ही रहना था तो मैं वहीं चुप रहता ना उसके लिए मैं अटलांटिक दिन भर एक दिन पूरी रात हो गई दोपहर हो गई सुबह मैंने कितना बड़ा समंदर है भाई ये खत्म ही नहीं होता ये तो अच्छा हुआ भारत के बगल में नहीं है नहीं तो हम पता नहीं बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका इन सबसे कितने दूर होते अफगानिस्तान से फ्री में इलायची और किशमिश भी नहीं पहुंच पाती हमारे तो परसेप्शन का खेल आया पांच एंकर योगी की गौशाला में चलो गाय पाले हम हमको तो डूरना भी आता हमारे पिताजी ने सिखाया योगी की गौशाला में एंकर चला गया इंग्लिश बोलते हुए बैलेंस कर रहा था कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं हैंड्स ऑन नेता हैं माल है भाई आप एमपी हो कि गौशाला चलाते हो बताओ आप एमपी हो तो हम आपकी तारीफ आपके संसद के सांसद के काम से करना चाहते हैं गौशाला चलाते हैं तो प्रॉब्लम की बात है ना चुन के बजाय बनाया इंडिया का कप्तान खेलने चले गए फुटबॉल वहां क्या कर रहे हो भाई तुम एटलीस्ट कम से कम स्टेडियम में तो रहो ना सांसद का काम जो है उससे पहचान लीजिए उन्होंने अगर अच्छी नीति बनाई अच्छा भाषण दीजिए दिया जरूर उसकी तारीफ कीजिए ये हमारा एमपी है ताकि हम लोकतंत्र में ये आपको बताएं कि एक एमपी का काम क्या है नहीं समझने के कारण वो बेचारे भी परेशान उनका एक ही काम बच गया शादियों में जाना और श्राद्ध में जाना तो आपस में एम यही बात करते तुम जहाँ जाते हो दो दो सौ देते हो या पांच पांच सौ देते हो <laughs> यही बात करते रहते नहीं यार हमने ट्वीट कर लिया पांच का लिफाफा कहीं जाता हूँ पकड़ा देता हूँ खाता नहीं हूँ चला आता हूं क्योंकि तीन तीन सौ जगहों पे जाना है तो हमने क्या किया कि डेमोक्रेसी का शिक्षण नहीं किया एजुकेशन नहीं किया हम आप भी नहीं हम भी एजुकेटेड नहीं है डेमोक्रेसी एक सिस्टम है हम मतदान की लंबी लाइन से लोकतंत्र का अंदाजा करते हैं जो कि गलत है मैं भी इस सिस्टम की बड़ी तारीफ करता था एटी मतदान तो होना ही चाहिए अब मुझे लगता है कि इस नंबर में कोई महत्व नहीं है मतदान में भी खेल हो सकता है ना तो फिर 80 परसेंट देने की क्या जरूरत है बजाय इसके कि आप पांच साल लोकतंत्र के सवालों में पार्टिसिपेट करें ही कमाल की बात है इसके लिए तैयार करें अपने आप को इसके लिए जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे हम डेमोक्रेटिक नहीं होंगे तो सोचिए बड़ा सीरियस चीज है मुझे लगता था कि बड़ा हल्का फुल्का चीज है ये आई के एंट्रेंस एग्जाम से भी टफ है आप इतनी आसानी से खुद को आप डेमोक्रेटिक नहीं घोषित कर सकते हम सब अपने भीतर फासीज्म फ्यूडलिज्म लेके कई तरह के बीमारियां लेके कई तरह के बाइसिस लेके घूम रहे हैं और अपनी जिंदगी को नरक बना दिया है आपको। ना प्यार ठीक से कर पाते ना नफरत ठीक से कर पाते समझ में नहीं आता क्या करना है तो टीवी में पांच छ एंकर आए समय हो जाएगा तो बता दीजिएगा पांच छ एंकर आए और उनको मैनेज करना आसान हो गया आइडियोलॉजी के हिसाब से नेशनलिज्म इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है कि नेशनलिज्म का प्रचार करना हमारा काम है तो नेशनलिज्म में नेशन का प्रॉब्लम है कि नहीं है इम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है कि नहीं है वो सब गायब हो गया रिटायर्ड आरबी जनरल आ गए टीवी के। हर समस्या में वही है तोप रख दो तो छात्रों में राष्ट्रीय एकता आ जाएगी अभी क्या आप में आपका गद्दार हो गए आप लोग बिना तोप का इतने सारे लोग सत्तर साल तक बिना तोप देखे हुए देश के लिए शहीद हो गए और शहीदों के प्रति जान मान दे गए लड़ गए सिस्टम से क्या इमरजेंसी में लड़ने वाले लोगों ने अपने घर के बाहर तोप देखा था नहीं देखा था ना तो टीवी के जरिए इंफॉर्मेशन गायब करने का काम शुरू किया गया तो स्टेटमेंट आता है स्टेटमेंट से ट्विटर के जरिए उसको रीट्वीट करके वायरल किया जाता है और न्यूज रूम का जो क्लोज्ड वॉल था वो डिमोलिश हो गया क्योंकि वहां एडिटर था ही नहीं अब वो जा चुका था एडिटर का काम था कि न्यू इंडिया एंड हाउ मोदी इज चेंजिंग इंडिया पर आर्टिकल लिखना वो प्रैक्टिस शुरू वो मनमोहन सिंह के समय से ही कर चुका था लेकिन अब वो ज्यादा खुल के करने लगा और ये बताने लगा कि कैसे उन्होंने एलिटिज्म तोड़ दिया एक बात बताओ भाई पावर का एलिटिज्म कहीं टूटता है क्या देखा है आपने कहीं उसको टूटते हुए अगर पावर का एलिटिज्म टूटता तो कोई हादिया के केस में एनआईए लेके जाता क्या उन पत्थरबाजों का क्या हुआ आपको छोड़ना पड़ा ना जिनको लेकर आप महीनों टीवी पे डिबेट करा है, छोड़ना पड़ा तो इंफॉर्मेशन कम हुआ मीडियम बढ़ गया तो बहुत लोग ये लिखते थे कि मीडियम बढ़ गया है मीडिया का एक्सप्लोड हो गया है तो मैं भी सोचता था कि जब मैं ये लिख रहा हूं गोरखपुर प्लेट प्रेस क्लब के लिए लिखा था ये लेख में मुझे नहीं मालूम था कि इतना असर हो जाएगा लेकिन वो बहुत पहले का लेख था तो उसमें मैंने लिखा जनमत की मौत जो मैं एंकरिंग कर रहा हूं इसमें ओपिनियन को किल किया जाता है दे, देखने में लगता है कि हम ओपिनियन बना रहे हैं पर एक ही प्रवक्ता आता है और वही प्रवक्ता हर आर्ग्यूमेंट का सिम्बल बन जाता है धीरे धीरे आधार नंबर की तरह आपके पास दिखता है वही एंकर हर क्वेश्चन का एक तरह से सिंबल बनता चला जाता है और आप लग रहा है कि इंफॉर्मेशन या पर्सपेक्टिव अलग अलग डायवर्सिटी को रिसीव कर रहे हैं अंत में ये हो रहा था कि उन्होंने एक मैच फिक्सिंग डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जैसा सेटअप बनाया और पूरे सोसाइटी की रियालिटी को टेलीविजन पहले ही गायब कर रहा था धीरे धीरे उसने बहुत तेजी से आपकी जिंदगी से आपकी हकीकते जो आपके शहर जिंदगी राजनीति से है उन सबको वो गायब कर देता है और वो फिर बहस करना शुरू हो जा है बहस हो रही है कि एक आदमी की हत्या क्यों हुई और सवाल इससे शुरू होता है कि ऐसी ही हत्या तो दस साल पहले भी हुई थी तो इस तरह से दोनों हत्याओं पर बहस करते करते जिसे आज आपको एजुकेट होना चाहिए था आप काउंटाउन करते हैं लगता है कि हाँ, ये ठीक है हत्या करने वाला ठीक है क्योंकि दस साल पहले भी किसी और पार्टी की लोगों ने हत्या की थी तो हम बहुत सारा मीडियम बना और हम इंफॉर्मेशन लेस सोसाइटी में जीने लगे अभी भी जी रहे हैं जो भी मीडिया के नजदीक के सोसाइटी के जो लोग हैं अभी भी आप जाकर देखें तो उनमें से ज्यादातर धीरे धीरे लोग अपने अपने अनुभवों से टूटते जरूर हैं पर उसके झोंके में वो अपना कई साल का डैमेज कुछ साल में कर जाता है तब तक और वो कर गया पिछले तीन चार सालों में जहां एक यूनिवर्सिटी को इस कदर बदनाम किया गया तो उसका नाम लेने पे भी लोगों को एसएससी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे अपनी नौकरी के सवाल पर और जब जेएनयू के लोग कहते ने आप हमसे दूर रहिए हमारा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो जाएगा हमारा आंदोलन <laughs> तो ये हमने आप दूसरे के भीतर आपके समाज के भीतर आपके भीतर क्योंकि आपने अपने भीतर डेमोक्रेसी के स्पेस को कम किया था इसलिए बहुत आसानी से आप प्रो सिस्टम बन गए जो आदमी पहले झाँक रहा था अब आप वही हैं मेरा यह कहना है कि ये बदल के भी आप बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हो सकते हैं अगर आपने अपने आप में बदलाव नहीं किया तो आप जो आदमी पटना सचिवालय के बाहर झांक रहा था खैनी बनाते हुए वही आप हो गए आप रिड्यूस कर गए हैं एक नंबर में एक एंटिटी में उसके लिए एक से वोट परसेंटेज और उसके लिए बहुत आसान हो गया है मैनेज करना बहुत अच्छा अकूत संसाधनों से तो इन्फॉर्मेशन गायब किया गया रियलिटी गायब कर दी गई सेम तरह के प्रवक्ता दिन रात 12 बजे तक वो डिस्कशन कर रहे हैं और 24 घंटा वो एंकर बैठा हुआ और लोग तारीफ करते थे आते थे मेरे पास अपराध बोध करा दिया था यार तुम कभी ब्रेकिंग न्यूज में नहीं आते हो तुम्हें भी सात बजे से लेके ग्यारह बजे तक करना चाहिए कुछ लोग घूमते रहते थे मेरे आसपास एक घंटा करते हो डिमांड ज्यादा है तुम्हारा तो सात बजे से ग्यारह बजे तो मैं सात बजे से ग्यारह बजे तक करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए तो फिर पागल हो जाऊंगा कभी बाल झटकाऊंगा कभी मेज तोड़ दूंगा और क्या करूं समय तो भरना पड़ेगा ना भाई तो वो पागल हो गया क्योंकि उसको तीन घंटे का समय भरना तो वो वो भी वो फीमेल बैंकर है वो एंकर जो है ना वो फीमेल बैंकर की तरह है अब वो जा नहीं सकता है कहीं भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसका रीजनल मैनेजर ने सीएसओ एलोपी लगा दिया है लॉकआउट नहीं कर सकता उसका लॉग इन डे हो गया है एंकर का अब वो पागल है सुबह छह बजे से रिजल्ट काउंटिंग स्टार्ट है रात तक जाता है तो उसका बाल बिखर जाता है पता चलता है कि राहुल गांधी फिल्म देखने गया तो और गुस्सा जाता है यहाँ पर एंकरी कर रहे हैं और तो राहुल गांधी सिनेमा देखा है उसको जेल में डाल देना चाहिए गजब हाल है मैं ये जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी आपने फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते हैं? प्लीज देखा कीजिए फिल्म देखना कविता पढ़ना पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आप क्या काम करते हैं भाई 24 तो घंटा आप मत कीजिए ना तो पता है दूसरों को भी छुट्टी नहीं मिल रही है तो ये इस तरह से एंकर सिस्टम जब आया तो उसने आपके डेमोक्रेसी के सेंस को जो इवोल्व करता उसके आने से उसकी डायवर्सिटी से उसने खत्म किया खतम तो सिस्टम में पहले से ही हो ही रहा था तभी तो चार जजों को निकलकर आना पड़ा ना कि भाई नहीं हो सकता हम और नहीं कर सकते हैं जैसे आप लोग जिस ऑडिटोरियम में घिर गए उसके बाहर आकर आप लोग कहां माने इसलिए क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते करना भी नहीं चाहिए तो जजों को बाहर आना पड़ा उसी रात वो सारे पागल एंकर उन जजों पर कर अटैक करने लगे लोकतंत्र के सवाल को अगर आप इतनी लापरवाही से लेंगे तो एक दिन मारे जाएंगे और आपकी मौत की खबर जज लोया की तरह कोई छापेगा भी नहीं अगर इस देश में अगर इस देश में एक चर्च की मौत की खबर पर चुप्पी पसर सकती है आपकी मौत पर कोई उफ भी नहीं करेगा ये फोटो समझ लीजिए अच्छी तरह से मजबूरी में उनके परिवार वालों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ता है डराया इतना गया कि वो कई महीनों तक बोल नहीं सके और इस देश की सबसे बड़ी अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि जज लोया की मौत की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हादिया की तो आपने शादी तो दी आपने हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कितना समय पर किया कोई छापने से डर रहा है अभी भी आप देखें जजलोया की कहानी को लेकर तो नहीं छाप रही सवाल ही उठाए ना सवाल तो सब पे किया जा सकता है सवाल उठाए कैरवन ने कोई फैसला तो नहीं दिया था चार सवाल उठे थे उन सवालों पे अगर लोकतंत्र आप अगर गंभीरता से नहीं बर्ताव करते हैं आप नुकसान अपना करते हैं वो तब करेंगे कि जब जिस तरह से चंडीगढ़ का कोई एक मैनेजर कल फोन करके रोने लगा और मैं उससे कहता रहा कि मैं इंडिविजुअल कितना दिखाऊंगा आप लोग तेरह लाख है वो अंत में मुझे ही गाली देने लगा वो फ्रस्ट से मैं समझ रहा था मैं रहा कि सर आप समझो इस बात को लाखों लोग हैं और नहीं उठा सकता सबका वो स्पेस लिमिटेड होता है आप समझो कि मैंने आपकी भी बात उसी में शामिल है जब मैं कह रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम के भीतर सरकार ने एक प्रकार का झूठ फैलाने के लिए लोगों को गुलाम बनाया उनको मजबूर किया जा रहा है तो इसमें आप भी शामिल हैं लेकिन उनका अकेलापन इतना बढ़ गया था उस डीह्यूमेनाइजेशन के प्रोसेस में कि वो मुझसे शिकायत करते करते मुझ पर भड़कने लगे और मैं चुपचाप उनसे सुनता रहा बीच बीच में बहस भी करता रहा मैंने कहा कोई मीडिया वाला हमारी बात नहीं दिखाता मैंने कहा मैं तो, मैं दिखा रहा था तभी तो आप मेरे पास आए बोला नहीं आप भी जी ही तो उस आदमी का अकेलापन सिर्फ उसका नहीं है आपका भी है इसलिए जहां भी खासकर नेता की भीड़ लगे और उस भीड़ की डायवर्सिटी खत्म हो एक ही धारा एक ही विचारधारा इन सब की बात होने लगे थोड़ा सा अलर्ट रहिए आपके सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं है किसी को समस्या ये है कि जब आपने वोट देके पावर दे दिया तो फिर आप उसकी प्रतिकृति बन क्यों घूम रहे थे आपको पता नहीं चला था ना चुनाव से पहले उसने आपको अपना मुखौटा पहनाया था याद है <laughs> और आपने करना ये सब काम जिसको फनबाजी करते लेट्स हैव फन फिल्म स्टार हीरोइन हीरो क्रिकेटर इस सबके लिए रिजर्व रखिए राजनीति बहुत सीरियस बिजनेस है डेमोक्रेसी बहुत सीरियस बिजनेस है जब आप ऑपोजिशन के लीडर को सिर्फ मजाक की नजर से देख रहे थे तो आप अपने भीतर अपोजिशन की पॉसिबिलिटी को खत्म कर रहे थे जब आपके भीतर का विपक्ष मर जाए तो आप उस नंबर में सिर्फ बदल जाओगे जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं फासिज्म वहां है वहां नहीं है आपके भीतर है और आप फिर जाकर झांकेंगे तो आप अपने भीतर के विपक्ष को मत मारिए और विपक्ष को कभी मत मानिए उसकी आलोचना जरूर कीजिए आप उसे कभी भी आसानी से फ्री रन मत दीजिए टफ टाइम देना चाहिए हमेशा अपोजिशन को होगी लेकिन अपोजिशन के नेता का मजाक उड़ाना और सिर्फ उस नेता के बारे में मजाक ही करना अपने साथ किया गया मजाक है क्योंकि आप डेमोक्रेसी में जब हैं तो आप अपने भीतर हर वक्त अपोजिशन के बने रहने की संभावनाओं का विकास कीजिए चाहे आप उस पार्टी का सपोर्टर हो या ना हो अगर आप सपोर्टर हैं तब भी आप अपने भीतर अपोजिशन के लिए एक कुर्सी खाली छोड़कर रखी हो कभी ना कभी सवाल करना पड़ता है कोई भी नेता इस धरती पर ऐसा नहीं आया कि जिसके लिए ये सारे सवाल खत्म कर दिए जाएं। तो इसलिए मेरे दोस्तों जो भारत की राजनीति में हुआ जनता को जिस तरह से मुखौटे पहनाए गए पानी वाला जहाज उतारा गया इन सब परसेप्शन बिल्डिंग और मिमिक्री का खेल अभी और बड़ा होने वाला है 2018 से लेकर मई 2019 तक इतने झूठ बोले जाएंगे जो भारत की पूरी सांस्कृतिक यात्रा के दौरान नहीं बोले गए yeah. और आप उन झूठ से लड़ते हुए याद रखिएगा मेरी बात और आप उन झूठ का पीछा करते करते हाफ जाएंगे परसेप्शन का ऐसा खेल होने वाला है पैसा रुपया और उसकी तैयारी से बिग डेटा की पॉलिटिक्स से कि आप अपना टेस्ट कीजिएगा कि आप इस परसेप्शन से चेस कर भले आप वोट उन्हीं को दे दीजिएगा मुझे उससे कोई समस्या नहीं है टेस्ट करो अपने आप को हाफ जाओगे हाथ में गीता और सामने झूठ कसम भी गीता कहते भी हैं कि हम गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना झूठ को आपने राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया गीता को तो बनाया भी नहीं आप, वो तो है तो इसलिए एक परसेप्शन का जो खेल है उसको आप समझिए ये इसी तरह से टीवी में जैसे हुआ उसी तरह से अखबारों में हुआ जो एडिटर सवाल कर सकते थे उनको हटाया गया और उसकी जगह से जो सवाल नहीं करने वाले हैं जो परसेप्शन बनाते हैं उनको लाया गया आप फिर से अभी भी लाइब्रेरी में लौट कर, अपने डेस्कटॉप पर बैठकर उन चार जजों के आने के बाहर आने के बाद अगली सुबह की अखबारों की हेडलाइन देख सकते हैं हिंदी के अखबारों की हेडलाइन जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से परसेप्शन बनाया गया तो उनके आसपास रहने वाले लोग एक गलत धारणा में जी रहे हैं तो कभी भी परसेप्शन वो फिर भी बना ले जाएंगे कोशिश कीजिए कि एक इंफॉर्मेशन की सुप्रीमेसी बनी रहे उसका उसके लिए एक जगह बनी रहे ऐसा ना हो अड़तीस लोगों को 500 अरब रुपया माफ किया जाए और उसकी खबर कोने में छपे छुपके से एडिटर सोचता है कि कहीं उसकी नौकरी ना छी जाए जा जा। तो हम सब अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं लोकतंत्र नहीं बचा रहे पहले नौकरी बचा लो पहले लोकतंत्र बचा लो नौकरी भी आपकी अच्छी हो जाए अगर डेमोक्रेसी नहीं बचेगा अगर आप बोलने के लिए स्पेस का हम विस्तार नहीं करेंगे तो जिस जो हालत बैंकों में औरतों की हुई है सब पढ़ी लिखी प्रतिभाशाली लड़कियां हैं वो हालत किसी के साथ भी हो सकती है इसलिए इस परसेप्शन से लड़िए मैं चूंकि आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि दो चार लपरेक सुना दू ताकि इस पर जो मैं तैयारी किया है, इसका भी संबंध उसी से है कि किस तरह से हम प्यार में शर्तों को जगह देते हैं धीरे धीरे और अपने भीतर खाप के लिए छोटी सी कुर्सी रखते हैं क्लास के आधार पर और इसके आधार पर सारा चीज वो आप फिल्में देख सकते हैं जो नीचा नगर की कहानी थी कि किस तरह से बस्ती में वो नाले खोल देता है और पूरा आंदोलन होता है आज भी जगह जगह देश के कई जगहों पर वो जब वो डंपिंग ग्राउंड के लिए जब टीम जाती है तो वहां गांव के लोग नीचा नगर आज भी हर जगह दोहराई जा रही है इस फिल्म की कहानी तो कहानी ये है कि मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी लड़का कह रहा है मेरे जैसा लड़का कि मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूं और मैं मेट्रो से हाँ जब भी तुम साउथ साउथेक से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूं चुप करो तुम पागल दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं लगता है ना हम है, हैं डिलइट है चुप करो तुम पागल अब दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं ऐसा नहीं है। दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता अच्छा मैं साउथ एक्स कैसे हो गई जैसे कि मैं करावल नगर हो गया सही कहा तुम। ये बारह पुला फ्लाईओवर ना होता ये बारह पुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक्स सराय काले खां की दूरी कम ना होती तो मुझसे प्यार करते हो या शहर से शहर से क्योंकि मेरा शहर तुम हो ये जो मैं इसे दिखा रहा था तब मैं शायद इन बातों को उतना नहीं समझता था पर मैं लिख रहा था नेहरू पार्क की झाड़ियों में सरसराहट से दोनों सहम गए पत्तियों की झुरमुट से धड़कती आंखों से कोई उन्हें भकोस रहा था दिल्ली में महफूज जगह की तलाश दो ही लोग करते हैं जिन्हें प्रेम करना है और जिन्हें प्रेम करते हुए जोड़ों को देखना है घबराहट में दोनों इतनी तेजी से उठे कि पास की झाड़ियों में भी हलचल मच गई प्रेमियों को लगा पुलिस आ गई उसका कहा याद रहा ये कैसा शहर है हर वक्त शरीर का पीछा करता रहता है दोनों की मुलाकात छतरपुर के मंदिर में हुई मगर अच्छा लगता था उन्हें जामा मस्जिद में बैठना इतिहास से साझा होने के बहाने वर्तमान का यह एकांत करीम सिखाकर दोनों मस्जिद के मीनार पर जरूर चढ़ते भीतर के संकरे रास्ते से होते हुए ऊंचाई से दिल्ली देखने का डर और हाथों को पकड़ लेने का भरोसा स्पर्श की यही ऊर्जा दोनों को शहरी बना रही थी चलते चलते टकराने की जगह भी तो बहुत नहीं है दिल्ली में इसलिए जामा मस्जिद जाया कीजिए और जल्दी जल्दी करता हूं कुछ तो था दिल्ली हाट में दोनों प्रेमी की तरह खो जाया करते कुछ तो था दिल्ली हाट में दोनों प्रेमी की तरह खो जाया करते ऐसा क्यों होता था कि मॉल रोड से हिंदू कॉलेज तक आते आते भाई बहन की तरह चलने लगते जान पहचान की जगह से जान पहचान की जगह से अनजान जगहों में जाना ही इश्क में शहर होना है अक्सर कहती थी फ्रांस में लोग सड़कों पर ही एक दूसरे को आलिंगन में भर लेते हैं काफी थक जाते होगे, तुम भी चलते चलते अच्छा है ना मल्टीप्लेक्स ने मॉर्निंग शो का मतलब बदल दिया वरना तो आना और निकलना ही मुश्किल था देखो अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ अक्षय कुमार को जो जी भर कूदने दो इस वक्त हॉल में हम ही हैं, हमारे जैसे कुछ और जुड़े बस खाली कुर्सियों का शुक्रिया तुम हमेशा अंधेरे में मुझे क्यों खोजते हो इस एक सवाल ने सिनेमा हॉल को थाने में बदल दिया वो उठकर कॉफी लाने चल गया उस रोज के बाद और ये कहानी का किरदार इसी कॉलेज का है उस रोज के बाद वो अक्सर मुखर्जी नगर से भटकती उस रोज के बाद वो अक्सर मुखर्जी नगर में भटकती दिख जाती उससे नोट्स हड़पने के बाद उसने अपना फ्लैट बदल लिया था वो आदत से मजबूर हो चुकी थी मुखर्जी नगर का हर कमरा अंधेरा लगता जिसमें वो अपने प्रेम के उजाले से झांका करती लेकिन वह लड़का लेकिन वो लड़का वो हकीकत नगर के कमरे में उसके ही लिखे नोट्स को रट रहा था तय कर लिया था पीटी के टाइम में प्रेमी नहीं होना है दीवार पर हसीना की तस्वीर नहीं थी टाइम टेबल था उसके बाप का सपना था जंतर जंतर-मंतर पर नारे लगाते हुए दोनों करीब होने लगे हो जाता है जंतर जंतर-मंतर पर नारे लगाते हुए दोनों करीब होने लगे लगा कि प्रेम को जिंदगी का मकसद मिल गया अपने माँ बाप के आतंक से त्रस्त दोनों झूमने लगे तीन दिनों बाद जब उस भीड़ में अपने मिडिल क्लास मां बाप को देखा तो दोनों भाग लिए वो अब को गरियाने लगी इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाते ही कंट्री चेंज करने का फितूर जल्दी घर पहुंचने की रणनीति में बदल गया लास्ट पहली बार दोनों अग्रवाल स्वीट्स में मिले आपको गए कि नहीं अग्रवाल स्वीट्स नहीं गए पहली बार दोनों अग्रवाल स्वीट्स में मिले इसलिए वह उसे कभी डोडा तो कभी गुलाब जामुन बुलाया करते थे लाल रंग के इस बोर्ड ने लाल रंग के इस बोर्ड को दोनों ने अपने इश्क का नेमप्लेट बना लिया खाप वालों ने शहर के तमाम अग्रवाल स्वीट्स पर पहरा बिठा दिया जब डायवर्सिटी खत्म हो जाती है ना तब तो पहचानने की भी जरूरत नहीं होती है आपको पकड़ना बहुत आसान हो जाता है इसलिए शहर में जिंदगी में डाइवर्सिटी बना के रखी खाप वालों ने शहर के तमाम अग्रवाल स्वीट्स पर पहरा बिठा दिया दोनों सुंदर नगर के नत्थू स्वीट्स कॉर्नर में मिलने लगे उसने उसे मिठाइयों के नाम से बुलाना छोड़ दिया पूछने पर बस यही कहा वह जगह अपनी थी यह जगह अचने है अब तुम्हारा नाम ही भरोसा है दोस्तों तो मैं आया था कुछ और सोचकर सर ने ठीक कहा वक्त बहुत कम हो जाता है तीन चार घंटे सो पाता हूँ हालांकि मैं 24 घंटे काम तब भी नहीं करता <laughs> तो, तो कई बार समझ में नहीं आता कि हम जा रहे हैं दो दिन पहले तो मिरांडा हाउस में गए थे अब क्या बोलेंगे आज क्या बोलेंगे तो ये भी एक लड़ाई अपने आप से हो जाती है क्योंकि मेरा मानना है कि आप सब अपना अपना कीमती वक्त देकर यहां पर जुटे हैं बहुत कुछ अच्छी चीजें छोड़कर मेरी खराब बातें सुनने के लिए यहां आए हैं एक लड़का है जो सरेआम खुलेआम सबको भड़का रहा है मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बहादुर नहीं हूं मैं इतना डरपोक लड़का था कि जब इस यूनिवर्सिटी में आया तो डीटीसी की बस दूर भी सामने होती थी तो सड़क पार नहीं कर पाता बहुत सी मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियों ने हाथ पकड़ के खींच की दौड़कर पार करना सिखाया तो आप जहां भी हो, जैसे भी हो, लड़कियों का ख्याल रखिए उनके लिए बोलना सीखिए वो आपको बहुत कुछ सिखा देगी अगर तो आपने उनके साथ होने वाली माइंसाफी को बर्दाश्त किया तो आपका कभी विस्तार नहीं हो सकता है तो इसलिए इतना डर था कि हमारी टीचर ने हिस्ट्री की टीचर ने कहा कि गॉन विद द विंड आई है आप देख लो अमेरिकन हिस्ट्री समझ जाओगे तो मैं पहली बार 9 से 12 प्रिया सिनेमा में गया देखने दोस्तों के साथ वो पहला मौका था जब मैं लेट नाइट देख रहा था घर में पिताजी का आतंक इतना था कि पांच बजे के बाद बाहर निकलना ही छोड़ दिया था तो इस घबराहट से कि वो जान जाएंगे कि मैं देर रात सिनेमा देखने गया हूं मुझे एक बुखार हो गया और वो देखने तो गए थे विद द विंड मुझे टांग कर घर लाना पड़ा तो मैं इस हद तक डरपोक लड़का था धीरे धीरे बोलते हुए बोलने के अभ्यास करते हुए बोल रहा हूं आप अपनी कमजोरी को या अपनी बहादुरी को किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं मैं आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता हूं इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके आस गलत हो रहा है आप सौ गलत पे ना बोले कम से कम 10 गलत पे तो बोले तो इसलिए बोलते रहिए बोलना बहुत जरूरी है लीडर के कपड़े पे मत जाइएगा उससे अच्छा कपड़ा आप पहनते हैं उनकी अपनी मजबूरी है इसलिए ना जाएं उनके झूठ पे ना जाएं और हमारी राजनीति में अच्छे कड़े सवाल पूछना शुरू कीजिए वरना कल के नतीजे से कुछ लोगों का उत्साह देख भी मुझे डर लगा कि सवालों सवाल तो पूछे नहीं गए विपक्ष ने इस हार के बाद अपनी नीतियों का मूल्यांकन तो नहीं किया उसने अपनी राजनीति को तो नहीं बदला अपने दरवाजे नए लोगों के लिए नहीं खोले फिर हम किस चीज का जश्न मना रहे हैं तो एक खतरे के जाने से दूसरे खतरे की आने पर खुशी कैसी तो इसलिए अदल बदल तो होता रहेगा होता रहना चाहिए पर साथ में सवाल पूछने की परंपरा को अभ्यास को थोड़ा तो आपको लड़ना पड़ेगा रोज नहीं पूछ सकते एक गलत पे पोस्ट लिखिए आप जिसको पसंद करते हैं उसके खिलाफ तो लिख कर देखिए अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं तो उनके खिलाफ इसलिए लिख के देखिए कि आप प्रैक्टिस कर पाते हैं कि नहीं और जब आप लिखते हैं जेन्यन सवाल का मतलब अभद्रता के साथ नहीं तो आप पूछकर देखिए कि आपके आसपास जो उनके सपोर्टर हैं वो उसे डेमोक्रेटिक स्पिरिट में लेते हैं या नहीं लेते हैं नहीं लेते हैं तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट का होना बहुत जरूरी है इस चीज की इजाजत किसी की कीमत पे नहीं किसी भी कीमत पे नहीं दी जानी चाहिए कि कोई नेता इतना बड़ा हो जाएगा कि हर सवाल छोटा हो जाएगा थैंक यू as we've his presence and given us things to think about can we please let him leave in comfort i will ask everyone to keep sitting until he is allowed to leave and then go out one by one please let's show this respect to him that i show him for ramdas is all about yes main sa isliye kar raha hu ki mujhe jaldi ab office pahunchna hai खुद ही काम करना पड़ता थक जाते हैं जबड़ा दर्द हो जाता है तो सेल्फी के लिए, है, है न सेल्फी राष्ट्रीय रोग है लगे लगे आपके साथ है? मैं तो अकेला ही लगा हुआ हूं, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कौन मेरे साथ है तो इसलिए बोलिए बोलने से कुछ नहीं होता आसपास का माहौल अच्छा हो जाता है और नेता भी हमारे ही अपने हमारे बीच से गए उनसे दुश्मनी थोड़ी है बस उनको कुछ ठीक किया जाएगा थैंक यू